की राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री प्रेम पतन ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय सब संतन की जय श्री पाय गौ हरिगो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राह रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राह रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय, जय, जय, जय गोपाल जय जय गो राम हरि गोविंद जय जय गो ृताविहारी जय ओं नमो भगवते पुराणुत्माय ओम जयत पराशर सोमु सत्यवतीस यस्यास संकीर्त जगत कृष्ण वक्षो ंदेपदारिंद युगुमस्वोज प्रणी का श्रीखंडम नखचंद्रकांतह नि नारायण नमस्त नरम देवी सरस्वती कृपा पावेभ्यो वैश्वेद्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णामशे हे ऊपुर्गत जनदया हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासजीया तुसी कामनमान पुराण पठनमोल प्रेम का आधार है श्याम सुंदर को सुख किसी भी प्रकार से प्राप्त हो प्रिय यह धातु से प्रेम शब्द बना है और वहां श्याम सुंदर को सुख देना ही मुख्य वस्तु है भक्त उस प्रेम का आस्वादन करते समय अनेक अनेक बार प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मानता है सेवानंद को ही बढ़ा करके मानता है और ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण प्रेमानंद में कभी कभी उसकी इंद्रियां जब कार्य करना बंद कर देती हैं, तब भले एक इंद्रिय स्थूल इंद्री, इंद्री कार्य करना बंद कर रही हो उनके रोम रोम इंद्रिय बन करके उस माधुर्य का आस्वादन और इसी प्रसंग में यहां पर ये कहा गया कि इस प्रेम राज्य में जिनके आंख नहीं है वे ही आंख वाले अच्छुषा है और सचक्षुषा ये शास्त्र चक्षुषा भले उनकी दो आंखें प्रेम में बंद हो गई हैं परंतु वे हजार हजार आंख वाले जित विराजमान है तो सुनिशम्य कृष्णाभिन गाम कोलाहर गोकुल वासनाम यह धावन करे दत्त कर स्वंधो प्रेमना के शास्त्र नेत्र कहीं प्रकटलीला में किसी ब्रह्मांड में कोई प्रकट लीला जब श्री कृष्ण की हो रही है श्यामचंदर की उस समय प्रकटलीला में प्राकृत और अप्राकृत दोनों ही प्रकार मिश्रित रहते अवतार काल में अप्राकृत के के साथ में, परकर के साथ में, में, प्राकृत जो परकर है, जो जीव है, जीव उनको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त रहता है, अवतार का उस समय श्री कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे तो अप्राकृत परकर को, नृत्य प्रकर को सदा सदा परम दिव्य और सारे गुणों से युक्त होकर के विराजमान है कृष्ण से कही कोई कम नहीं है सभी चिन्हय परंत प्राकृत पर में कोई कोई जो कर्म के फल को भोगने वाले हैं उनमें कोई अंधा भी है हल्ला मच रहा है और एक जल्दी चल जल्दी चल कृष्ण आगे कृष्ण आगे गई आ गई गोधूली हो रही है कृष्ण दर्शन करने के लिए चलो चलो चलो उस समय कोई अंधा वह अपने देवते का अपने दोहित्र का अपने किसी भांजे का भतीजे का हाथ पकड़ करके कृष्ण दर्शन करने के लिए जा रहा है अब किसी ने पूछा भाई तुम कृष्ण दर्शन कैसे करोगे तो ठीक है हम कर लेंगे ये बगल पे है तो सही बेटा बता देगा और हम सुन लेंगे कृष्ण दर्शन हो जाएगा हम उसका दर्शन नहीं कर सकेंगे तो क्या वो तो हमारा दर्शन कर लेगा कितना भी बहुत है उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए ये भी तो अवतार काल में प्राकृत तो और अप्राकृत तो दोनों ही प्रकरों को श्री कृष्ण दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और प्राकृत में जो अंधे है ऐसे लोगों को भी श्री कृष्ण दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है जो अंधे हैं वे भी हजार आंख वाले होकर श्री कृष्ण के माधुरी का सुनते हुए दर्शन कर तो सुनकर सुन के उनको दर्शन की प्राप्ति उसी लीला का एक वर्णन कर रहे हैं कि बिना आंख वाले भी हजार आंख वाले है कृष्णाभिमुखम गा कोला हलम गोकुल बासनाम या एक अंधे ने यह माने किसी अंधे ने मिशन ये सुना कि के लोग गा श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चले जा रहे हैं और भी कृष्ण कुछ बड़ाते तो कुछ जा रहे हैं कह रहे हैं अरे दिन ताप अपी अरे दिन का अंधकार दिन का ताप अब तुम चले जाओ असंध्या हो गई है श्री कृष्ण आ रहे हैं अरे ताप सूर्य तू तपना बंद कर दे अंकुल होकर के विराजमान हो अरे जीवन जीवा विमशम स्वजीवनम संजीवियंतु अरे जीवित रहते हुए जितने भी जीव हो में आप बेवश होकर के आप अपने अपने जीवन को दोबारा संजीवित कर लो अर्थात इस समय सचेष्ट होकर के कृष्ण का मुखदर्शन करो ऐसा कहकर के कह रहे हैं अरे प्रकाश भांग जी भवन कंदी वाणी अरे प्रकाश में खिलने वाले हे ही इस समय तुम रहो। आ तुम श्री रूप का दर्शन करो ऐसे करे दत्त करा अपने भतीजे के हाथ को पकड़ कर के कोई अंधा व्यक्ति जा रहा था और आपस में गाँव में जो हल्ला हो रहा है चलो चलो कृष्ण दर्शन हो रहे हैं अरे देखो गोधूली उठ रही है अब दुखी होने की जरूरत नहीं है कृष्ण के आने का समय हो गया ऐसे वचनों को सुनकर के कृष्णाभिमुखम गताम कृष्ण की ओर सारे ब्रजवासी जा रहे हैं अवतार काल में प्राकृत प्राकृत सब लोग कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उस समय कोलाहलम शुवा कोलाहल को सुन करके धावन करे दत्त करा रहा अपने बंधु के हाथ को पकड़ करके एक अंधावी दौड़ा हुआ चला जा रहा प्रेमरा भवान वा प्रेम में व्याकुल है भवान भवान्ध भावांद का तात्पर्य है जन्म से वो अंधा है प्रेमणा भवान्ध जन्म से वो अंधा है परंतु जन्म जन्म से अंधा होने पर भी आज मानो उसको सहस्त्र नेत्र प्राप्त हो गए हैं और वो सुन सुन करके ही उस लीला का श्रवण करके रूप माधुरी का श्रवण करके वह उन सब का दर्शन करते हुए विराजमान हो तो भवान गौर में सहस्त्र नेत्र था वो जन्मांध जन्मांध होने पर भी आज हजार नेत्र हो गए और मानो वो काम के नेत्रों से ही वह कृष्ण के रूप का दर्शन कर लेगा अथवा रोम रोम उसके खाली होकर के कृष्ण का दर्शन करेंगे रोम रोम ये दर्शन बन, कर रहे हैं तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है कृष्ण दर्शन करने वाले के प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक वस्तु का आस्वादन विषय का आस्वादन करने की क्षमता आ जाती है कृष्ण संबंधी प्रत्येक विषय का वह प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा आस्वादन कर सकता है ये बात श्री कृष्ण कृष्ण कृपा कृपा उसके रूप में में की जो है इसमें में भी इस बात का किया कि साधक को उस समय कई आती हैं पहले शब्द स्पर्श रूप रसगंध फिर प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा प्रत्येक रूप का दर्शन करने प्रत्येक शब्द स्पर्श रूप रसगंध का दर्शन करने की क्षमता फिर ठाकुर जी को इतने में भी संतोष नहीं हुआ तब एक सप्तम वृष्टि करते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा प्रत्येक वस्तु के परम सुख का करने का प्राप्त करता है तो सात वृष्टिया विशेष रूप से उसको होती है पहले शब्द सुना फिर स्पर्श शाम चंद्र ने पीठ पर हाथ रखा वो मूर्छित हो गया था शब्द स्पर्श फिर रूप का दर्शन किया फिर श्याम ने अपना प्रसादी उसको उसको दिया तो उसने रस का किया ये प्रेम की आती जाती के एक रूप का दर्शन करके दोबारा मूछा दूर हुई और दोबारा मूछा आ गई फिर रस उसको प्रदान किया फिर कहीं गंध प्राप्त कर रही है कहीं वह से इस प्रकार शब्द स्पर्श रही नयनों के द्वारा सुन सकता है काम के द्वारा देख सकता है त्वचा के द्वारा रस को प्राप्त कर सकता है वह नासका के द्वारा कही वह स्पर्श को प्राप्त करके विराजमान हो सकता है त्वचा तो के द्वारा गंध को प्राप्त कर सकता है तो सब इंद्रियों में पांचों इंद्रियों में पांचों की विशेषता फिर ठाकुर को इतने पे भी संतोष नहीं होता है तब श्री विष्णा चक्रती जी वर्णन कर रहे हैं वहां पर कि वो जो जीव है उस जीव को इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय में भी श्याम सुंदर के परम परम जो विशाल विभू सुख है उसका वो आस्वादन प्राप्त कर सकता है क्योंकि अभी तो उसकी इंद्रियों की सामर्थ्य बड़ी थोड़ी रही थी परंतु श्याम सुंदर का रूप शब्द स्पर्श सब बहुत विशाल हैं इसलिए उसकी इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य आई कि वो विशाल रूप में उनका आस्वादन कर सके और फिर एक आठवीं मूर्खावल आती है वो आठवीं ऊर्चा में सभी इंद्रियों के द्वारा सभी रूप इत्यादि का एक साथ बहुत बहुत भले उसके पास में आंख नहीं है परंतु कान है तो कान के द्वारा ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों का एक साथ ये नहीं कि एक बार एक चीज होगी फिर दूसरी बार दूसरी चीज आएगी ऐसा नहीं है एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सारे गुण जो हैं वे उसको फलपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाएंगे ये आठ मूर्चाएं आएंगी और आठ मूर्चाओं में उसका यथावस्थित शरीर कब छूट गया पता ही नहीं जैसे एक सांप आगे निकलता है और उसकी कैचली पीछे रह जाती है इसी प्रकार उसका यथावस्थित शरीर योगी का भक्त का वह पीछे छूट जाता है और अंतचिंत जो शरीर है वो अंतचि शरीर उस समय श्री श्याम सुंदर उनकी सेवा में पहुंच जाता है अब धाम में बहुत सारे वहां पर चित्र विराजमान है बहुत सारी मूर्तियां विराजमान है तो वसंत यत्त पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्त तृतीय स्कूल में वर्णन किया है कि वैकुंठ मूर्ति वहां पर विराजमान है वैकुंठ में बहुत सी पर सजावट के लिए थी अभी वे सेवा नहीं कर रही थी जब साधक ने यथावस्थित देह छोड़ा उसको उत्क्रांत सिद्धि की प्राप्ति हुई तो श्री गुरुदेव ने श्री राधारणी ने पहले उसको जो अंत देह दिया था उस देह को चाहिए कोई स्थूल शरीर तो क्योंकि स्थूल शरीर के भीतर ही सूक्ष्म शरीर रहेगा अब स्थूल शरीर तो गिर गया उसकी मृत्यु का समय आ गया पर लोग है तो उसका यथावस्थित शरीर तो गिर गया तो वो जो सूक्ष्म शरीर उसके भीतर था मैंने शरीर भी छूट गया उसका स्थूल शरीर भी छूट गया उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट गया उसका कारण शरीर भी छूट गया परंतु चिन्मय जो शरीर है श्रीमद गुंडेल की कृपा से जो उसको प्राप्त हुआ था वो चिन्मय शरीर वह उसके इस प्राकृत जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों को त्याग करके निकला और बैकुंठ में श्री निकुज मंदिर में जो चित्र बने हुए थे जो मूर्तियां स्कल्पचर वहां पर बने हुए थे उनमें किसी एक मूर्ति के साथ में वो जुड़ करके एक हो गया वहां पर जो पुतलियां बनी हुई थी एक पुतली में जाकर के वो मिल गया और वो पुतली अभी तक क्रियाशील नहीं थी सेवा नहीं कर रही थी वो वहां की सजावट के रूप में थी जैसे ही साधक का ये शरीर जाकर के उस चिन्मय शरीर में क्योंकि तो ये शरीर जो है ये तो पंचमहाब का बना हुआ है श्री वैकुंठ में श्री गोलोक में श्री निकुंज में जो शरीर है वो प्राकृत नहीं है वो ट्रांसजेंडल है वो चिन्मय तो वो मूर्तियां भी सब चिनमय थी उन चिन्हमे मूर्ति में जाकर के जैसे ही उसका अंत शरीर जाकर के एक हुआ वैसे ही वो मूर्ति वो जो पुतली थी वो पुतली वहां पर वह क्रियाशील हो गई एनिमेट हो गई उसमें क्रियाशीलता उस समय तुरंत ही आ गई यही है पार्षद देह की प्राप्ति पार्षद देह चिन्ह है चिन्ह में देह पहले से वहां पर विद्यमान है परंतु तो सेवा नहीं मिली सेवा कभी नहीं मिली है केवल स्थूल रूप में विराजमान है उस स्थल रूप में एक चिन्हय देह में वह जाकर के एकांत होकर के एक होकर के जैसे ही विराजमान हुआ वो ही है पार्षद देह की प्राप्ति यथावस्थित देह उसका छूट गया पार्श्व देवी की उसको प्राप्ति हो गई और उस पार्श्व देवी को लेकर के फिर श्री प्रियालाल की एक बार तो सेवा उसको मिली क्योंकि ठाकुर जी ये नहीं चाहते हैं कि जीव अत्यंत अत्यंत व्याकुल रहे बहुत दिन से इसने ताप कलेशान भोग लिया है इसलिए एक बार श्री प्रभु उसे सेवा सुख प्रदान कर देंगे रूपमंजी से कहेंगे अच्छा इसे अपने पास में रख इसको सेवा सिखा श्री रूपमंजली जी उस समय सेवा सिखाती हुई विराजमान हो रही है और सेवा सिखाते हुए तब जाकर के बहुत दिन के बाद में फिर उसे कहीं संबंध की प्राप्ति होगी और संबंध के साथ साथ श्री नित्य कर उनकी आज्ञा उनकी भी प्राप्ति आज्ञा और जो संबंध ये दो वस्तु ग्यारह जो भाव थे इन ग्यारह भावों में दो तो भाव अभी उसे प्राप्त नहीं हुए एक तो संबंध की सिद्धि नहीं हुई है अभी ये पता नहीं लगा है कि रिश्तेदारी में राधा की यह क्या लगती है बहन लगती है कि दौरानी लगे कि जिठानी लगे कि भतीजी लगे क्या लगे ये अभी कोई तय नहीं है तो संबंध एक तो सिद्ध नहीं है जब लीला में जब तक जन्म नहीं होगा तब तक संबंध सिद्ध नहीं तो संबंधी की प्राप्ति नहीं है और एक लीला में आज्ञा भी थोड़ी देर बाद में मिलती है कि श्री श्री ने ने ने आज्ञा आज्ञा आज्ञा दी दी दी कभी विशाखा जी जी जब बादशोरी सेवा में कुछ दिन विराजमान रहेगी अंगत होगा तब जाकर के उसे आज्ञा की प्राप्ति होगी और उसे अपना प्रिय समझ करके मैंने श्री किशोरी जी की जो पर है अंतरंग जो दासी हैं उन अंतरंग दासियों में लीला में उसको आदेश की प्राप्ति लीला आदेश की प्राप्ति वह मुख्य रूप से कुछ दिन बाद में मिलेगी तो ये दो वस्तुएं अभी सिद्ध नहीं है इनको पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए फिर और एक स्वरूप प्रदान करने के लिए फिर लीला शक्ति उसे तीसरा जन्म देंगे तो पहला जन्म है माता पिता के अनुग्रह से प्राप्त होने वाला कर्म के कारण प्राप्त होने वाला ये शरीर पांच भौतिक देह इसकी पांच भौतिक देह का गिरना यह हो गया उत्क्रांत सिद्धि फिर इसके बाद में वहां पर जो मूर्तियां थी चित्र थे उनमें एक चित्र एक्टिवेट हो गया वो हो गई पार्शद देह की प्राप्ति उसको कहेंगे पार्षद प्राप्ति पार्षद देह की प्राप्ति ह की प्राप्ति में सेवा मिल गई अभी विरह ताप उसका दूर हो गया परंतु अभी भी लीला के के रूप में संबंध और आज्ञा इन दो की प्राप्ति की थोड़ी कसर रह गई है संबंध भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है यह है सेवक में है परंतु कहा इसका जन्म है इसके कौन माता पिता हैं कौन इसका पति बंद गोप है कौन इसकी पति बंद सास है सास्य गोपी है ये सब अभी सिद्ध नहीं हुआ है व्यवहार सिद्ध नहीं हुआ है लोग व्यवहार उसके लिए श्री योगमा उसे पुनः जहां भी कृष्ण लीला हो रही होगी अब एक समस्या आ जाएगी कि में वो पहुंच गया अब इस ब्रह्मांड में तो अब कृष्ण लीला होगी नहीं क्योंकि कृष्ण लीला कल्पावतार की लीला है हरे द्वापर में तो कृष्ण लीला होती नहीं है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण का होता होता है राम कृष्ण और श्री गौर तीन अवतार कल्पा अवतार है ये युवावतार तो है नहीं कि हरेक युग में हो जाएंगे और इस समय तो कृष्ण लीला हो रहा तो इसका मतलब हम तो लटके ही रह जाएंगे हमको तो कभी संबंध की सिद्धि होगी नहीं घबराओ मत श्री विष्णा चक्रती जी कह रहे हैं अरे भक्तों को घबराने की जरूरत नहीं है अनंत ब्रह्मांड है और कहीं ना कहीं प्रकट लीला भी हो रही है तो जहां कृष्ण की प्रकट लीला हो रही होगी वहां पर लीला शक्ति तुमको भी जन्म प्रदान कर देगी और जन्म प्रदान करने पर दो चीज की जो कसर रह गई थी वो कसर पूरी हो जाएगी एक तो संबंध माने जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप थी वो रिलेशनशिप वहां पर बच जाएगी पारिवारिक जो संबंध था कि कौन की बेटी कौन की बहन कौन की नातनी, ये लीला में पर, लीला में जो संबंध है लौकिक संबंध रिलेशनशिप वो उसको सिद्ध हो जाएंगे और साथ के साथ में कहीं फिर जो आज्ञा है वो आज्ञा भी उसको विशेष रूप से प्राप्त होने लगेंगी कभी किशोरी जी कहेंगे ए छोरी यहा चल ये लेके आ कभी कोई श्री ललिता जी कहेंगे बोले ए लाली यहाँ चल ये लेके आ ये पकड़ आखंड ऐसा कहकर के उसको सेवा में लगाएंगे और उसे हर बार कोई कोई आज्ञा प्राप्त होगी जो आए कोई उसके गाल गाल पर पर चुरी चल चल आगे चल ऐसे उसको प्यार करते हुए इस गाल पर लगाते हुए, कभी करते हुए हुए हुए इस लगाते कभी कभी स्नेह उसकी उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ा रही है और आज्ञा दे रही है चल ये करके ला ये कर ये कर ये कर अब सोहनी लगा अब दे आप मंदिर वस्त्र कर अब जल भर करके ले आ अब झाड़ी बंद बन, बना करके ले आप पान तोड़ करके लिया पत्ता तोड़ करके लिया फूल तोड़ के लिया अब सू लेके गया डोरी लेकर माला बना रसोई बना आज जरा ये जितनी भी सेवाएं वो सेवाएं अब छोटी सब सबके बड़े लाड़ में सब उसको हुक्म सब हुक्म चला दिए और वो बड़ी खुश हो रही है कि मुझे सब आदेश दे रही है तो ये आज्ञा जो मिलना है लीला में वो भी विशेष रूप से कुछ दिन के बाद में मिलेगी तो संबंध और आज्ञा ये दो चीज कहीं कम रह जाती है प्राप्त होगी एक उत्क्रांत सिद्धि दूसरी हो गई भाव सिद्धि भाव सिद्धि पहले ही होगी मैंने पार्षद दे मिला तो जो जिस भाव से उसने साधन किया था उस भाव के अनुसार उसको सिद्धि हो गई परंतु तो स्वरूप सिद्धि होगी तब जबकि लीला में ब्रजवासी रूप में जन्म की उसे प्राप्ति हो जाए तीन सौ की प्राप्ति करते हुए तो उस समय जहां जन्म हो रहा है उसका जन्म हुआ है तो अवतार काल की लीला में क्योंकि तो अनंत को ब्रह्मांड है कहीं ना कहीं कोई तो लीला हो ही नहीं होगी ली। कुछ लीला में मानो कोई कर्म के कारण बधा हुआ अंधा जीव है प्रकार में तो कोई अंधे होंगे नहीं नित्य प्रकार में तो सब परम सुंदर होकर के, हो के, तो पर तो तो के कारण यदि कोई अंधा है तो अवतार काल के भीतर जो नृत्य पर कर है उसके साथ में साधक पर कर भी जोड़ा हुआ है परंतु तो वे साधक भी परम परम धन्य है कि भले उनके आंख नहीं है फिर भी वे सहस्त्र नेत्र होकर के और प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक गुणों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करके श्री कृष्ण का माधुर्य अल्प नहीं बल्कि संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन करने की श्री योग माया शक्ति ने उसको सामर्थ्य प्रदान किया है उस शक्ति को प्राप्त करके माने आठवीं जो सिद्धि है उस आठवी सिद्धि को प्राप्त करके वो विराजमान होगा शब्द स्पर्शंध ये पांचवी सिद्धि तो छठवीं सिद्धि प्रत्येक इंद्र के द्वारा प्रत्येक प्राप्त करना ये सातवीं छठी सिद्धि सातवीं सिद्धि में श्री कृष्ण की संपूर्ण माधुरी का एक साथ अनुभव कर सकने की क्षमता और संपूर्ण माधुरी का आश्वर प्राप्त करना आठवीं तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा प्रत्येक सुख सारे इंद्रियों के द्वारा एक साथ सुख और विभूष सुख ये आठ जो कृपा है आठ कृपाओं की जब दृष्टि होगी तब जाकर उसे भाव की अतिशयता में उसका यथावस्थित शरीर छूट जाएगा और यथावस्थित शरीर छूट करके फिर वाला लीला में प्रवेश कर लेगा लीला में प्रवेश करने का मतलब है पार्षद देह की उसको प्राप्ति हो जाएगी ये ठाकुर अत्यंत अत्यंत कृपालु है तो पांचों सुखों को प्रदान करना प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक सुख को प्राप्त कर लेना एक साथ सारे सुखों को एक ही इंद्री से प्राप्त कर लेना एक साथ और संपूर्ण रूप में सुख को प्राप्त कर लेना ये तीन वस्तुएं प्राप्त हो करके फिर साधक को परम परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी और उसका यथावस्थित शरीर कैचले की तरह से सांप की कैचले की तरह से छूट जाएगा पार्षद देव की प्राप्ति हो जाएगी पार्षद देव पर बने हुए हैं उनमें से एक देव कोई कहीं क्रियाशील होकर के व सेवा में एक बार सुख प्रदान कर देगा फिर दो जो कसर रह गई थी एक तो संबंधित स्थित नहीं हुआ था और दूसरा अभी आज्ञा पूरी तरह से नहीं मिली थी नि मिल समझ करके वो आज्ञा और संबंध इन दो की सिद्धि उसे जब स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी तीसरी उस स्वरूप सिद्धि के द्वारा उसे परम परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो यहां पर अवतार काल के समय किसी प्राकृत साधक के भीतर भी शहस्त्र नेत्र आ गए हैं या दिखा रहे हैं यद्यपो वह अंधा था फिर भी उसे उन व्यक्तों की प्राप्ति ऐसे हो आगे कह रहे हैं कि यत्र अबाह की प्राप्ति हो जाएगी बाहु काम नहीं कर रही है हो जाए परंतु वो शास्त्र बाहू की तरह से कार्य करने दिएगा अर्थात श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय उसके रोम रोम मानो बाहु बन करके श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए विराजमान हो जाएंगे मुदा कराभ्यादरण सदा संत से भाजना मुखाबुजा लोकन जादे सात्वकस्तु सहस्र बाह यद्यपि सेवा सेवार भागना जो सेवा रस के सुख का सौख्य माने सुख सेवा रस के सुख का भागना माने भोग करने वाले हैं श्री श्यामचंदर की सेवा करने वाले वे भक्त जिनको ये सौभाग्य मिला है उनके सौभाग्य का क्या कहना वे सेवा रस सौक्ष भागना सेवा रस के सुख को भोगने वाले वे लोग मुदा पराभ्याम अपने दो हाथों से उनके पास में दो हाथ ही हाँ, दो हाथों से अत्य एवो, अत्यंत एवो आदर के साथ वे सेवा रस का सुख भोग रहे हैं अतः केवल दो हाथ हैं परंतु दो हाथ से ही वे बहुत सी सेवा करते हुए विराजमान हैं तो आनंद पूर्वक अपने दो हाथों को प्राप्त करके भी आदर पूर्वक वे सेवा रस के सुख को भोग रहे हैं दो हाथों से परंतु लोगन जा। श्याम सुंदर का मुखामबुज भी वे अवलोकन करते रहते हैं श्याम सुंदर के मुखता भी वे दर्शन करने करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में तो मुखाम्बुज अवलोकनाच्य आदि अवलोकन से उत्पन्न होने वाला होने के कारण उनके अंग में सात्विक भाव उत्पन्न हो गए और सात्विक भाव उत्पन्न होकर के जब उनमें जड़ता दशा आ गई उनके ये दो हाथ जड़ हो गए तो मानो व्यस्ता वे बिना हाथ के हो गए परंतु ऐसा नहीं है जड़ता को प्राप्त होने पर भी शास्त्र भाव उनकी अन्य इंद्रिया सेवा करती रहती है उनकी अन्य इंद्रिया सेवा करेंगी और वे तो हाथों को जड़ता आने पर भी अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्य इंद्रिया ही हाथ बनकर के शास्त्र भाव पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है और वे मानसी सेवा करती होंगे विराजमान स्थूल शरीर उनके तो जड़ हो गए हैं पांत मानसी सेवा करते हुए वे अनेक अनेक प्रकार की सेवा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सब को कहीं स्वीकार करते हुए और अपने हाथों से भी सेवा करते हुए मानसी रूप में सेवा करते हुए वे विराजमान कहने का तात्पर्य है कि मूर्छा आने पर भी किसी किसी भक्त की किसी रसिक की मूर्छा आने पर भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी सेवा बंद हो गई है उसकी सेवा निरंतर चालू रहती है मूर्छा आने पर भी किसी रसिक भक्त की सेवा चालू रहती है और वो केवल दो हाथ से नहीं प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाई हाथ बंद करके हाथों की सेवा करते रहते हैं तो ऊपर से देखने में यह लगता है कि जड़ता अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, पांत भीतर उसकी प्रत्येक इंद्रियां सेवा करती हुई ही विराजमान। तो विराजमानस्त शाहस्त्र तो बाहवा बिना हाथ वाले भी हजारों बाह हाथों वाले हो जाते हैं दोबारा सुन ले रस स्वच्छ भागना जो कृष्ण की सेवा रस के सुख को भोगने वाले हैं वे लोग मुदा कराभ अपने दो हाथों से मुदा माने आनंद पूर्वक अति साधर संति अत्यंत साधर पूर्वक आदर पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं परंतु यदि उनमें कभी सात्विक भाव उत्पन्न हो जाए नीचे की पंक्ति में है मुखाम्बुज आलोकनज कृष्ण के मुख का दर्शन करके उनमें कभी सात्विक भाव आ जाए सात्विक भाव में एक भाव है जड़ता का भाव वो जड़ता का भाव आ जाए और उनका शरीर यदि हो जाए तो हाथ रुक गए हैं हाथ कार्य नहीं कर रहे हैं पांव तो अन्य इंद्रियां कार्य करती रहती हैं और उनके ही मन के द्वारा उनकी सेवा रुकती नहीं है मन के द्वारा भी सेवा करते हुए विराजमान हैं इस प्रकार बिना हाथ के भी शास्त्र अबाह वे सहस्त्र हो जाते हैं ऐसे ही एक दूसरा श्लोक दे रहे हैं भाले विशाले रचयंत संत तमाल पत्राधिकरण द्वेलो मुखेन्द्र संदर्शन जात कम को सहस्त्र हस्त अब भाले विशाल श्री प्रिया जी उनके विशाल भाल के ऊपर चौड़े ललाट के ऊपर सखी दासी अलंकार कर रही है चंदन से कमल पत्र तमाल पत्र आदि बना रही है तलक आदि की रचना कर रही है श्री प्रिया जी के कपोल के ऊपर कमल पत्र मस्तक के ऊपर सुंदर मरवट जो तलक है वो तिलक की रचना करते हुए भी तमाल पत्र उस तमाल पत्र की रचना करते हुए नाशिका के ऊपर भाल इत्यादि तिलक इत्यादि इनको बनाते हुए सेवा कर रही कई जगह संप्रदाय भेद से तलक के अनेक अनेक भेद प्राप्त होते हैं कुछ जगह जो तलक है वो तुलसी पत्र के आकार का छोटा तिलक तुलसी का पत्ता जैसे होता है उसको तुलसी पत्राकार एक गौड़िया के ही एक संप्रदाय में तुलसी का कहीं पीपल पीपल पूरी नाक को भे, हुए पत्र के आकार का तलक कहीं तुलसी पत्राकार कहीं नुकीला तलक होता है जो नीचे की भाग है वो गोल नहीं है बल्कि वो नुकीली एकदम मध्य संप्रदाय में भी वो नुकीला जो तिलक है वो नुकीला नुकीला तिलक होकर के विराजमान है प्राय श्री राधम संप्रदाय में वहां पर माने वो अः तिलक जो है वो तिलक न तुलसी पत्र आकार का है न वो तिलक पीपल पत्र के आकार का है न वो तमाल पत्र के आकार का है वो एकदम नुकीला होकर के भाल आकार का भाले के आकार का नकीला होकर के वो तिलक बराइम तिलक में भी रसिक अलग अलग भावना रखते हैं कहीं एक जो डंडी है वो श्रीमंत महाप्रभु दूसरी जो डंडी है वो श्री नित्यानंद प्रभु नीचे का जो सिंहासन है गोल वो, वो श्री अद्वैताचार्य भावना इसके बाद में दो जो रेखाएं है वो दो रेखाएं श्री गलाधर और श्रीवास ऐसे पंच तत्व उनके ही प्रतीक रूप में पंच रेखाएं उनको ग्रहण करते हुए साधक पंच रेखात्मक तल अब नीचे की जो दो रेखाएं हैं उन दो रेखाओं का आकार कहीं तुलसी पत्र हो सकता है कहीं भाल हो सकता है कहीं पीपल पत्र हो सकता है किसी भी प्रकार का वो कहीं वो तमाल पत्र कमाल की छोटे पत्ते, छोटे पत्ते के आकार का भी वो हो सकता है तो सभी प्रकार की जो भावना है वो अपने अपनी संप्रदाय अपने श्री गुरु प्रणाली का गुरुदेव के द्वारा जो पद्धति से प्राप्त हुई है उनके और भी बहुत सारे तलक हो सकते हैं अन्य अन्य तलक कहीं कहीं तो जब श्री प्रिया जी ने श्री श्यामानंद प्रभु की नाचे ऊपर लगाया नूपुर तो उनका जो तिलक है वो नूपुर मुद्रा आकार हुई हो गए वहां पर आदिनाक से नूपुर मुद्रा बिल्कुल नाक के छोर से आप हो रहा है कहीं नाक इसमें आधी नाक से कहीं तिलक वे विराजमान हो रहे हैं तो अलग अलग प्रकार तिलक के अलग अलग जो लीलाएं हुई उन लीलाओं के आधार पर विभिन्न जो तिलक है वो विराजमान हुए कहीं नाश मूल मार्थ शास्त्र में वर्णन किया गया मूल केशांतम प्रकल्प नाश का मूल कोई नाश का इसे माने कोई नाश का मूल यहां से माने आकेशान्तन जहां तक केश है वहां तक तलक करने की बात और उसमें बीच में एक आ गया मध्य शून्यम निवेशे बीच में शून्य रखे तो कोई शून्य बना देता है और कोई शून्य नहीं बना शून्य रखता खाली तो मध्य शून्य निवेश बीच में शून्य ही रखना चाहिए या कहीं शून्य का आकार कहीं श्री श्री जो है वो श्री लंबी जो रेखा है शाम रेखा वो शाम रेखा कहीं विराजमान अलग अलग संप्रदाय जहां से जो विराजमान रहे हैं अब श्री राधा जी उनकी परंपरा में कहीं श्याम जो श्री है वो श्री विराजमान तो श्री का तात्पर्य श्री वे ही श्री श्याम सुंदर उनको ही उत्तम स्थान पर हम विराजमान करते, करते हुए श्रीमद महाप्रभु का अनुत्य ग्रहण करते हुए का ग्रहण करते हुए, श्री प्रियालाल उनको ही मस्तक में विराजमान करके, करके सर्वोत्तम विराजमान हम इत्यादि इत्यादि भावना तो भाले विशाले रचित संत तमाल पत्र आदि कर कोई संतगण अपने भी मस्तक पर और लाल की सेवा करते हुए जो सखीगण है वो तो प्रियालाल की सेवा करते हुए श्री जी के भाल के विशाल ऊपर तमाल सुंदर बिंदु और मरवट काटते हुए कमल पत्र उनको काटते हुए बनाते हुए वे दोनों हाथ से कमल पत्र बनाते हुए विराजमान है एक हाथ में कटोरी ले रखी है का ले रखी है दूसरे हाथ से कमल के ऊपर कमल पत्र उनको कपोल के ऊपर बनाते हुए पेंटिंग करते हुए विराजमान हो रहे हैं ड्राइंग करते हुए विराजमान हो रही है उसी समय श्री प्रियालाल इनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए मुख का मुखचंद मुख इंदु मुखचंद्र जो है उस मुखचंद्र का दर्शन करते हुए उनके हाथ में कंप उत्पन्न हो गया और जब कंप उत्पन्न हो गया तो निरस्त हस्तास्त उनके हाथ रुक गए हाथ जड़ जड़ अवस्था को प्राप्त हो गए हाथ में जड़ता आ गई गईनेस बिल्कुल जड़ हाथ स्तब्ध हो गए स्तब्ध आगे हाथ जड़ हो गए हैं उस समय शास्त्र हस्ता मानो उनके भले हाथ काम नहीं कर रहे हैं परंतु तो उनके हृदय उनके अन्य अन्य इंद्रियां वो भी शास्त्र हस्तो होकर के हाथ रुके हुए हैं परंतु तो ध्यान में उनका चित्रांक चल रहा है उनके हरसे स्थूल शरीर के भले हाथ रुके गए हैं परंतु तो मानसी सेवा में मन के द्वारा मानसी शरीर जो है अंत शरीर उसके द्वारा उनके चित्र बनते हुए विराजमान तो अपनी मानसी सेवा में नृत्य पर भी दलता शाखा भी अपनी मानसी सेवा में शिवप्रियालाल की सेवा करती हुई विराजमान है और ऊपर से जड़ता अवस्था आने पर सात्विक भाव आने पर उनमें जड़ता उत्पन्न हो गई तो भाले विशाले विशाल भाल उनके ऊपर श्री रचयंत तमाल पत्र तमाल पत्र आदि स्वयं भी रचना पहले तो अपने शरीर के ऊपर ही रचना करें स्वयं भी श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह को धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं अपने मस्तक के ऊपर भी और कभी श्री प्रियालाल इनका श्रृंगार करते हुए यदि जड़ता दशा आ जाए तब भी व्यस्त अपी निरस्त हस्त उनके हाथों ने कार्य करना त्याग दिया है हाथ का काम है ग्रहण करना और चरण का काम है त्याग करना तो जहां पर व्यस्त रास्ता जो रूप है उसको चरण के द्वारा त्याग किया जाएगा जो रूप है उसको हाथ के द्वारा ग्रहण किया जाएगा है शब्द स्पर्श रूपंध तो स्पर्श जो है वो स्पर्श को ही कहीं हम ग्रहण करेंगे त्वचा तो के द्वारा ग्रहण करेंगे हाथ के द्वारा त्याग करेंगे जिसके द्वारा त्याग किया जाए उसका नाम है कर्मेंद्र जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए उस इंद्र का नाम है ज्ञान है सूक्ष्म तन मात्राएं वे सूक्ष्म तन कहीं त्याग करने में आती हैं तो कर्मेंद्रीय बन जाती हैं कहीं ग्रहण करने में आती है तो वे ज्ञानेन्द्रीय बन, तो बन जाती है काम शब्द को ग्रहण कर रहे हैं इसके काल हो गया ज्ञानेंद्रिय और वाणी शब्द को फेंक रही है इसलिए वाणी हो गई कर्म इंद्र त्वचा स्पर्श को ग्रहण कर रही है इसलिए त्वचा हो गई कर्म इंद्र ग्रहण ज्ञानेंद्रिय और पैर उसका त्याग कर रहे हैं स्पर्श का त्याग कर रहे हैं तो वो हो गया कर्म इंद्र तो शब्द स्पर्श रूप रस गल ऐसे ही नेत्र ग्रहण कर रहे हैं ये हो गया ज्ञानेन्द्र और हाथ या चरण रूप का त्याग कर रहे हैं तो वे हो गए कर्म इंद्र जुहा रस का ग्रहण कर रही है उपस्थ रस का त्याग कर रही है एक होगी कर्मेंद्री एक होगी ज्ञान कहीं गंध को ग्रहण कर रही है पायु गंध का त्याग कर रही है पायु हो गई कर्मेंद्री और नासका यह हो गई ज्ञानेन्द्र तो शब्द स्पर्श रूप गंध ये ग्रहण या त्याग के कारण ही कर्मेंद्री और ज्ञानेन्द्रीय बन के विराजमान हो जाते हैं तो भले उनके हाथ भले रुक गए हो परंतु करके मानसी सेवा करते हुए विराजमान हो जाते हैं इनमें भाले विशाल सौभाग्य मंदिर स्त्रियों के भाल का भी विशाल होना ये उनके सौभाग्य का एक सामुद्रिक लक्षण है समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए थे उस ऋषि ने एक शास्त्र लिखा और शरीर की बनावट को देख करके वे इस व्यक्ति का क्या भाग्य होगा शरीर की बनावट देख करके वे बता देते थे, थे। इसलिए वो शास्त्र का नाम है सामुद्रिक शास्त्र समुद्र ऋषि के द्वारा लिखा गया शास्त्र तो उन सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है कि जिस स्त्री का ललाट बड़ा होता है वो बड़ी भाग्यशाली होती है चौड़े ललाट वो भाग्यशाली मानी गई तो भाले विशालता स्त्रीणाम सुष्ट सौभाग्य मंदिर यह सौभाग्य का कारण होता है तो विशेष कम कमाल आदि के चित्रों को कपोल के ऊपर मस्तक के ऊपर बनाना यही विशेषक कहलाता है तो हाथ भले विशेषक बनाने में रुक गए हो परंतु मन के द्वारा सेवा उन सखियों की निरंतर निरंतर चालू रहती है, है। ऐसे लोग महामहा श्रेष्ठ होकर के विराजमान इसी प्रसंग में आगे एक श्लोक का निरूपण करते हैं मृदु प्रियम प्राप्त कलांत परिभ्रम रोमांचतांगई पर जनई शनै सशंकम स सहस्र बाह मृदुम प्रियम प्राप्त आज श्री श्याम सुंदर परम कोमल श्याम सुंदर की अंग की एक विशेषता है, कि दुष्ट जनों को का अंग लगता है नाम जिस समय मथुरा में मल्लों के साथ में चारुण मुस्टिक के साथ में युद्ध कर रहे हैं अब चारुण आंध्र प्रदेश का कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध मल्ल है जिसको कंस ने पराजित करके जीत करके और उसे अपना दास बना करके रखा और उसने प्रतिज्ञा की नहीं मैं जीवन भर अब तुम्हारी सेवा कर तो दिग्विजय के अंतर्गत चारुण को मुस्टिक को ये आंध्र प्रदेश के कोई महामल्ल थे और उनको कंस ने पराजित करके और अपने हाथ का नौकर बना करके रखा अबे बड़े उसके प्रिय व्यक्ति होकर के विराजमान श्री जीप गोस्वामी जी ने ये वो मथुरा प्रसंग में कम के प्रसंग में ये उल्लेख किया तो श्री कृष्ण के एक अंग की विशेषता है सभी अंगों की विशेषता है कि दुष्टों के आगे तो वे पत्थर के भी साग बन जाते हैं और प्रिया के आगे श्री किशोरी जो एकदम प्याकल होती है यत्य सुजात चरण आम उनके चरणों को डरती डरती अपने बक्षस्थन के ऊपर वे धारण करती है तो चरण बदल जाते नहीं है अनुभूति बदलती है चरण तो सदा ही कोमल ऐसा नहीं समझना चाहिए एक जगह कठोर हो गए एक जगह कोमल हो गए चरण तो सदा कोमल है परंतु कोमल चरणों की भी दुष्टों को प्रती कठोर रूप में वज्र के सार के रूप में होती है तो मृदुम प्रियम आज परम कोमल माखन से भी ज्यादा कोमल कमल से भी ज्यादा कोमल प्रिय को जिस समय श्री प्रियाजु, श्री स्वामीजू मेरे स्वामीजू वे जब श्री श्याम सुंदर का आलिंगन करती हुई विराजमान होती हैं कला विर तुरंत गाढ़ पर रंग उस समय प्यारे को अपने हृदय में ही जैसे बसा लेना चाहती है काल आलिंगन करते हुए विराजमान है रोमांचक अंगई पररभ्यते जनई उस समय श्री प्रिया में रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं हा इतने कोमल हैं कहीं रोमांच गढ़ तो नहीं रहे शास्त्र के कही रोमांच गढ़ तो नहीं रहे हैं ऐसी स्थिति में रोमांचित अंगई पररभ्यते जनई जब रोमांचक होकर के आलिंगन करती हैं उस समय इन रोमांचों को कैसे दूर करें प्यारे से मिलते समय व्यवधान रूप में जो हार पुष्प तो माल धारण कर रखी थी उनको भी दूर करके मिल रही हैं कि कहीं प्यारे को कष्ट न हो परंतु रोमांच को कैसे दूर कर सकती है रोमांच को हार को तो उतार करके रखा जा सकता है हार कंच की को तो परंतु रोमांचों को तो दूर किया नहीं जा सकता है ऐसी स्थिति में सशंक रोमांच भी कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाले न हो इस बात को लेकर के हो जाती है और उस समय सहस्त्र बाहु भी वे रोमांच ही हजार हजार बाहु बन करके श्याम सुंदर का आलिंगन कर देते हैं मद्रता की पराकाष्ठा और रसिकता की कितनी पराकाष्ठा ये रसिकता की पराकाष्ठा के रोमांच भी बीच में कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाले न हो इससे हजार हजार बाहुओं से प्यारे का आलिंगन करती हुई विराजमान होती है और उस समय भी सशंक रहती है किसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि यात्रा अपदा है ये वो सहस्त्र पदा अब यहां पर एक इक्कीस माह विशेषण दिखाया श्री वृंदावन का अपदा है एवं सहस्त्र पद जिनके पैर नहीं हैं वे ही हजार पैर वाले हो जाते हैं लंगड़े भी यहां पर हजार पैर वाले बन जाते हैं ये ब्रिज की विशेषता है इस प्रेम मार्ग की यह विशेषता है कि चरण न होने पर भी दूर होने पर भी चरण में स्तंभ उत्पन्न हो गया है प्यारे का दर्शन करके जाने आगे बढ़ ही नहीं रही है पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं पंत फिर भी दूर स्थित प्यारे को ही दौड़ करके आलिंगन कर लेती है मन के द्वारा आलिंगन कर लेती तो कई जगह ड्रामेटिक नोट्स में ये आता है ना कि ये संकेतों में कि मनसा समालिंग प्यारे का मन से ही आलिंगन कर शरीर से आलिंगन नहीं हो रहा है परंतु मन से ही प्यारे का जैसे आलिंगन हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि अपदा प्रेम के कारण चरणों की क्रिया से वे रहते हैं फिर भी वे सहस्त्र शाह पाद वाले हो जाते हैं ये शाम मनोनिग्नम मुख मथुरक्ष का मथुनिक पदम अंत मीशा सहस्त्र पदा परे द्विपदा कहे तो वे द्विपद माने दो पहले जो द्विपद हैं वे ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान जो त्रियक है उनमें प्राणवायु का संचार होता है तिरछा पशु पक्षी ये सब तिरक जाती है इनमें प्राणवायु का जो संचार है तिरछा होता है परु तो मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो द्विपद है और इसमें प्राण वायु का संचार ऊपर नीचे होता है ऊपर से स्वास्थ्य आती है नीचे, नीचे से स्वास्थ्य जाती है ऊपर तो त्रियक जाति और मनुष्य जाति इनमें यही अंतर है त्रियक में प्राण का संचार है कहीं आला और मनुष्य में प्राण का संचार है ऊपर नीचे सीधा तो ये शाम मनो मधुरे मणि जिनका मन श्याम सुंदर के मुख की मधुरे मणि एवं मधुरमा में पूरी तरह से जिनका मन निमग्न हो रहा है मुख में मधुरे मुख मुख की मधुरमा में जिनका मन पूरी तरह से निमग्न हो रहा है कैसे क्ष का मधुनी जैसे कोई मधुमक्खी वह मधुनी जैसे कमल के मधु का पान करती हुई विराजमान हो इस प्रकार जिनका मन मधुमक्खी की तरह से भ्रमर की तरह से जिनका मन श्याम सुंदर के मुख की मधुरम मधुरमा उनमें जिनका मन एकदम आसक्त होकर के विराजमान है सो मधुनि मणि माने मधुरे मधुर में जिनका मक्ष का मधुनि जैसे कमल के मधु में भ्रमर का चित्र आसक्त है ऐसा जिनका मन निमग्न हो रहा है गंत मीशा वे एक पद भी कहीं दूसरे दूर नहीं जा सकते हैं सहस्त्र पदा परिपदा जो पैर होने पर भी कहीं दूसरे के जाने में समर्थ नहीं है वे हजार पैर वाले हैं अर्थात श्याम सुंदर जहां जहां भी जाएंगे मानो उनको हजार, पर जाएं। हजार पैर मिल जाएंगे हजार पैर मिल गए और श्याम सुंदर के पीछे पीछे ही रास करते हुए शिवप्रिया विराजमान है और यो श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए जड़ना अवस्था को प्राप्त तो प्यारे का दर्शन करके एक और तो जड़ है उनके शरीर में जड़ता आ गई है और दूसरे वे होने पर भी सुंदर जैसी चेष्टा कर रहे हैं जैसा नृत्य कर रहे हैं ऐसा मानसिक नृत्य करते हुए भी विराजमान हैं तो इस प्रकार बिना पैर वाले होकर के भी सहस्त्र पैर वाले हैं मान भाव बिल्कुल स्पष्ट है प्यारे का दर्शन करते हुए श्री राशेश्वरी में जड़ता दशा उत्पन्न हो गई जड़तावस्था में उनके पैर चल नहीं रहे एक जगह विराजमान है परंतु तो मन श्याम सुंदर के साथ में रास मंडल में नृत्य करते हुए विराजमान है और श्याम सुंदर जैसा नृत्य कर रहे हैं वैसा कृत्वातावन तमात्मान यावती गोप योजता गोपी ने जैसा नृत्य किया वैसा श्याम सुंदर श्याम सुंदर जैसा नृत्य कर रहे हैं उसी परंग के ऊपर गोपी भी नाचती हुई विराजमान हो ऐसे बिना वाली होकर के भी उस समय जड़ अवस्था को प्राप्त करके भी हजार पैर वाली हो जाती है और अनेक अनेक प्रकार से श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान क्योंकि उनका मन वह मक्षकार मधुनी मक्षिका मक्षिका के तीन रूप निरूपण किए ये एकादश में पहले वर्णन एक दिन के निरूपण कर आई और चौबीस गुरु की कथा में मक्षिका के तीन रूप वर्णन किए एक है मक्खी उसको कोई मतलब नहीं कि चीज गंदी है कि अच्छी है वो गंदगी के ऊपर भी बैठेगी अच्छाई के ऊपर भी बैठेगी कहीं उसको कोई मतलब नहीं बल्कि गंदगी पे ज्यादा बैठे अच्छाई के ऊपर कम बैठे ऐसी मक्खी बनने की तो जरूरत नहीं है सुबह पांच बजे से तीन बजे से उठ रहे हैं यहां पर अब सेवा सेवाकुंज की आरती करनी है फिर राधावल्लभ जी की आरती करनी है फिर बिहार जी का दर्शन करना, करना, करना है फिर दो जी का दर्शन करना है फिर गोवदेव जी दर्शन करके श्री सेवाकुंज की परिक्रमा दे करके जल्दी से रसोई करनी बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना हो गया <laughs> so, ऐसे तोड़ लग रही है परंतु कहीं भी चित्त नहीं है हो, क्या हो जा हो चल चल चल चल चल भाग रहे हैं एक मंदिर से भागे दूसरे मंदिर में उनकी दशा क्या है मक्खी यहाँ पे बैठे वहां वहां पे बैठे सारे घर की चर्चा भी कर ली तेरे यहाँ पे क्या हो रहा है तेरी सास ने क्या कहा मेरे गहु ने क्या किया ये सास बहू भी खूब हो रही तो उसी में है सब दुनिया भर की सारी खबर सब कलेक्ट हो रही है सारी दी जा रही है ये हो गई मक्खी का दूसरे जो है वो है मोहार की मक्खी उसका काम केवल शहद को इकट्ठा करना है स्वाद लेना नहीं हर जगह से जहां भी शहद दिखा वहां पर गए जहां भी गुड़ दिखा शहद दिखा कोई मीठा दिखा उसको लेकर के मुहात उसको लेकर के आ रही है कली कली से ले रही है और ला करके केवल रख रही है अपने छत्ते में केवल संग्रह कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो दुनिया भर की किताबें इकट्ठी कर रही है लाइब्रेरी खुद सजी हुई है तो पढ़ने की कोई फुर्सत नहीं <laughs> किताब केवल सेल्फ में सजी हुई विराजमान है ऐसे लोग भी केवल मोहार मात्र हैं इकट्ठा कर रहे हैं परंतु उनका आस्वाद नहीं ले रहे हैं वास्तव में आस्वाद लेने वाले कौन हैं? भ्रमर जो कि कमल बंद हो गया आप तो उसके भीतर ही बंद हैं, लकड़ी को छेद करके तो निकल जाएंगे परंतु तो अपने प्रिय उसका आस्वादन प्राप्त करते हुए सदा सदा विराजमान कहेंगे इसलिए भ्रमर बनने की जरूरत है मक्खी बनने की जरूरत नहीं मोहार बनने की भी जरूरत नहीं है मूल में चरण कमलों के संचरित बनने की चरण कमलों के भ्रमर बनने की आवश्यकता है यहां पर उन्हीं की वर्णन कर रहे हैं कि ये शाम मनोनिमग्नम मधु मधुरमिणी मक्ष मक्षिका मधुनि जैसे मक्षिका माने एक भोरा मुहार नहीं मक्खी के तीन आए एक भोरे का तो भोरे की तरह से जो विराजमान है मोहार की तरह से केवल संग्रही कर रहे हैं मक्ष का की तरह से इधर उधर की चर्चा करने के लिए दुनिया भर की खबर उनको प्राप्त करने के लिए चर्चा करने के लिए री मेरी करने के लिए निंदास्पृति करने के लिए सास बहुल करने के लिए वे नहीं जा रहे ऐसे जो हैं ऐसे जो भोरे हैं उनकी तरह से जिनका मन श्री कृष्ण चरणाधर में लग गया है पदम आप अप अपंत हमीशा एक डग भी जो कहीं दूसरी जगह जाने में समर्थ नहीं है शास्त्र पदा परे द्विपदा वे ही शास्त्र पद हैं भले उनके दो पैर है पर दो पैर होते हुए भी वे कहीं ना कहीं किसी, किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण कथा कृष्ण लीला कृष्ण माधुरी के आस्वादन के अवसर को प्राप्त कर लेते हैं और इसी प्रसंग में आप कह रहे हैं कि दशशत दशन अशीरसम शतभुजम अभुजम सहस्त्र पदम अपदम रचय शतमतिम अमतिम गति ही रीति विषमा रते ही काती हमारे इस प्रेम राज्य की रीति कुछ अद्भुत है गति रीति विष्मा रते काति रथे माने प्रेम राज्य की गति और रीति प्रेम राज्य की का व्यवहार और प्रेम राज्य का संविधान ये दोनों अद्भुत है, राज्य है। प्रेम राज्य का संविधान भी अद्भुत है।, है और प्रेम राज्य की चेष्टाएं भी अद्भुत है गतिमाने चेष्टा और मत माने विचार विचार और चेष्टाएं प्रेम राज्य की काफी कोई अद्भुत है इस प्रेम पतंग की चेष्टाएं भी अद्भुत है और प्रेम पतंग के सिद्धांत भी विचार भी अद्भुत है कैसे कि दस शस सिरसम असिर सम जिन्होंने अभिमान का त्याग कर दिया है असिर सम जिन्होंने अभिमान का त्याग कर दिया है स्वार्थ का त्याग कर दिया स्वार्थ तो अभिमान इसी का नाम है सिर तो स्वार्थ अभिमान जिन्होंने त्याग कर दिया माने सिर का त्याग कर दिया सिर माने स्वार्थ अभिमान ऐसे जो बिना सिर वाले है वे ही दस शत सिरसम हजार सिर वाले ऐसे ही अभुजम शतभुजम जिनके भुजा नहीं है वे भी मन की भुजाओं से श्याम सुंदर का आलिंगन कर लेती हैं हो गई है परंतु मन की भुजाओं से आलिंगन कर लेती हैं और अपरम उनके पैर जम गए हैं जड़ हो गए हैं उनके पैरों में जड़ता अवस्था आ गई है परंतु सहस्त्र पदम उनके मानो हजार पद आ गए और न जाने पर भी वह तमेव परमात्मानम चार बुद्धिया जहर गुर गोपियों को घर के भीतर बंद कर लिया वे नहीं जा सके परंतु तो वहां पर भी अपद होने पर भी वे तमेव परमात्मानम चार बुद्धिया प्रसंगता उनको मानो हजार पैर मिल गए और वे चार बुद्धि के द्वारा श्याम सुंदर से संगत हो गई अपम तो अपे शास्त्र परम बिना पैर वाले होकर के भी शास्त्र पद वाली है रचियत शिम अमतिम जिसके पास में कोई बुद्धि नहीं है वो भी सैकड़ों बुद्धि लगा करके प्यारे के साथ में मिल लेती है कोई न कोई प्रकार से सारे बंधनों को तोड़ करके प्यारे के साथ में मिल लेती है यह रते हैं इस वृज के प्रेम की गति रीति बिश्मा अद्भुत गति और रीति है इस प्रकार यहां पर कुछ दृष्टांत दृष्टानते करके के बिना दृष्टि के भी दृष्टि बिना भुजाओं के भी भुजा बिना पैरों के भी पैर बिना सिरों के भी अनेक अनेक सिर ये रसिक जनों को जड़ता की अवस्था में भी प्राप्त हो जाते हैं ये कई दृष्टांतों के द्वारा यहाँ दिखाया अब आगे एक वर्णन करेंगे अनिद्रिद्र नींद का न होना यही वास्तव में नींद को प्राप्त करना गुल हरी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि हरी